राहा राधा पुष्पों ने या पराग धास्यारंभ तुमको पता नहीं है कि ये बंद हमारी श्री राधिका का है ऐसी हरि प्रिया का कौन सी ऐसी हरि की प्रिया होगी जो कि श्री राधिका के बंद को लूट सके जो तुम ये ध्वस दिखाओ कि हम तो हम भी तो श्री कृष्ण की प्रिया है तो कह रही है अस्थि का हरे प्रिया यहां पर ऐसी कौन सी हरि की प्रिया है सर्वाश गोपीश्व हरिक प्रिया क्या सारी गोपियों के बीच में श्री राधिका जैसी हैं ऐसी कौन सी हरि की प्रिया यहां पर अस्ति यहां पर होगी अर्थात राधिका के बराबर कोई दूसरी की क्रिया कोई नहीं सकती है जो कि गर्व अर्बुद लब्ध पर्वा अर्बुद अर्बुद, अर्बुद गर्भ उन गर्भ को धारण करके विराजमान हो गर्भ अर्बुद अर्बुद अर्बुद, अर्बुद माने बहुत संख्या में अभिमान को प्राप्त करके जो विराजमान हो जिसको गर्भ के अनेक पर्व माने अवसर प्राप्त हुए हों ऐसी बताओ कौन सी प्रिया है अर्थात कोई भी नहीं है राधिका की बराबरी करने वाली कोई दूसरी प्रिया हो ही नहीं सकती है तो अस्ति माने है कि माने यहाँ पर कौन गर्वान लब्ध पर्वा जिसको श्याम सुंदर के सौभाग्य का गर्भ प्राप्त हुआ हो ऐसे गर्भ के अवसरों को प्राप्त करने वाली कौन सी ऐसी गोपी है सर्वास्थ गोपेश हरे प्रिया का सारी गोपियों के बीच में श्री राधिका के समान कोई हरी की प्रिया नहीं है नहीं है राधा मनाग ईप्सित पुष्प बृंदे अरे जानती नहीं हो यदि श्री राधिका किसी पुष्प में जरासी भी इच्छा रखे तो राधिका की इच्छा को उल्लंघन करके का धास्यते पेक पराग रागम इन पुष्पों के एक पराग के कण को उनमें भी प्रीति कर जाए ऐसी कौन सी गोपी है अर्थात थूल चोराना तो बड़ी दूर की बात फूल की पंखुड़ी पंखुड़ियों के बीच में जो पराग पराग के जरा सा एक जो कण है उस कण को भी लेने की कौन इच्छा कर सकती है यदि राधिका किसी पुष्प को चाहें तो उनकी इच्छा का उल्लंघन करके कौन पराग के एक कर्म में भी राग कर सकने में समर्थ है अर्थात कोई भी श्री राधिका के पुष्प को चुरा नहीं सकती है राधिका की जिस पुष्प में इच्छा है वो उनको ही समर्पित करना चाहिए कोई दूसरा उनको नहीं चुराएगा तो राधा के द्वारा मनाक ईप्सित मनाक मनिक तनिक जिसमें इच्छा की गई है ऐसे पुष्प वृंदे फूलों के समूह में पराग रागम एक पराग के प्रति भी राग माने आसक्ति धारण करने वाली या धास्य जो आसक्ति धारण करे ऐसी का ऐसी कौन सी गोपी है भले उसको कितना भी सौभाग्य प्राप्त हो गर्वार्बुद लब्ध परवा जो अर्बुद अर्बुद गर्वों के कारण जिसको अवसर मिला हो अर्बुद अर्बुद गर्वों का अभिमान का जिसको अवसर मिला हो ऐसी के कौन सी कोई गोपी हो सकती है अर्थात राधिका की तुलना कोई दूसरी नहीं कर सकती है अस्थि का यहां पर कौन सी ऐसी गोपी है जिसको गर्व लब्ध परवा अर्बुद अर्बुद मात्र में अर्बुद अर्बुद संख्या में भी जिसको गर्व का अवसर मिला हो फिर भी सर्वाश गोपेश हरे प्रिया का उन सभी गोपियों में सबसे ज्यादा प्यारी श्री राधिकाई हैं कोई दूसरी कौन सी गोपी है जो कि राधा मनाक राधे का जिस पुष्प के लिए तनिक सी भी इच्छा रखे ऐसे पुष्पवृंद में या धास्यते रागम जो के उस पुष्प में आसक्ति कर सके क्योंकि एक पराग किसी पुष्प के एक पराग में भी आसक्ति रखना यह संभव नहीं है राधिका की इच्छा वाले किसी एक पुष्प के पराग में भी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं कर सकता है प्रमुदा जनो यस चितम कला भी किल राधिकाया वृंदावनम हंत बसे विद ध्यान मृगे संपूर्ण मृगांक मूर्ति और एक तरह से श्री जी ने चुनौती दे दी कि वृंदावन तो हमारी सखी श्री राधिका की संपत्ति है, है कोई ऐसे घंटू ठोक करके जांग ठोक करके जैसे ताल ठोक करके कह रही हैं कि है कोई जो कि इस वृंदावन की संपत्ति पर कोई दूसरा अपना अधिकार दिखा दे ए कई प्रमुदा प्रमदा जन बताओ प्रमुदाजनों में ऐसा कौन सा होगा कई प्रमुदा प्रमुदाजन इस वृंदावन में ऐसा कौन कई एस प्रमुदा जन है ऐसा कौन प्रमुदा जन है ऐसी कौन प्रमुदा है यश्चितम कलाभ किल राधिकाया जो कि इस वृंदावन पर अपने अधिकार को रखे शिव वृंदावन कैसे हैं चितम कला भी जिस वृंदावन को श्री राधिका ने बड़ी कला पूर्वक चितम माने गूंथा है जिस राधिका को श्री वृंदावन ने बड़ी कला के साथ में जिस वृंदावन को सजाया है ऐसे वृंदावन को जो भषमे कर सके ऐसी कौन सी गोपी है ऐसी कौन सी प्रमुदा है चितम कला भी किल राधिकाया श्री राधिका ने ही इस वृंदावन को अपनी कला के द्वारा चितम्मा ने सजा करके रखा है ये वृंदावन को सवार करके श्री राधिका ने रखा है ऐसे इस वृंदावन के ऊपर कहा कऐस प्रमदा जन कौन ऐसी प्रमदा है जो कि वृंदावन हंत बसे जो ये कहे कि वृंदावन की स्वामी मैं हूं वृंदावन मेरे भश में है वृंदावन हंत बसे विद्यात् मैं वृंदावन को बश बशमें विद्यात्मा ने कर लूंगी ऐसी कौन कहने वाली है ऐसा कहना बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि आकाश में जो चंद्रमा है उस चंद्रमा में एक काला धब्बा है मृग का चिन्ह है इसलिए चंद्रमा का एक नाम होता है मृगांक चंद्रमा में मृग का चिन्ह है कलंक जिसको कहते हैं वो मृग का चिन्ह है अब यदि वो कलंक जरा जो हल्का सा जो काला काला सा धब्बा है चंद्रमा में वो चंद्रमा का धब्बा यदि ये कहे वो मृग ये कहे कि अरे मैं तो पूरे चंद्रमा को ढांक लूंगा तो क्या ढांक सकता है क्या अरे चंद्रमा के एक भाग में अस्पष्ट सा एक मृग का चिन्ह दिख रहा है वो मृग का चिन्ह यदि ये, ये कहे कि मैं तो चंद्रमा का मालिक हूं तो ये उसका जैसे अभिमान है ऐसे हमारी सखी श्री राधिका ने अन्य गोपियों को भी वृंदावन में रहने का थोड़ा सा सु मौका दे दिया उनकी उदारता है तुम आ रही हाँ ही हो खेल रही हो तो आओ जाओ घूम फिर लो बस पंत वृंदावन के ऊपर यदि कोई अधिकार जमाना चाहे तो अधिकार कोई जमाने में समर्थ नहीं है समर्थ नहीं है यह कहने का तात्पर्य तो मृगे मृग एवं संपूर्ण मृगांक मूर्ति जैसे संपूर्ण मृग के ऊपर संपूर्ण मृगांक माने चंद्रमा चंद्रमा की संपूर्ण घेरे के ऊपर जैसे मृग अपना अधिकार नहीं दिखा सकता इसी प्रकार श्री वृंदावन के ऊपर तुम सभी की कोई गोपी यदि अपना अधिकार दिखाना चाहें तो नहीं दिखा सकती ऐसा कहकर के श्री मालती जी ने पद्मा को चुनौती दे दी है वो यही कह रहे हैं दोबारा सुन उन्यासी में श्लोक है कि अश प्रमुदा जन संसार में ऐसी कौन सी प्रमुदा जन माने आदि, आदि पद्मा संसार में ऐसी कौन सी प्रमुदा प्रमुदा जन है यश चित्र किल राधे काया। जो इस वृंदावन को जो कि चितम कला भी जिसको श्री राधिका ने अपनी कला के द्वारा संवारा है सजाया है ऐसे श्री वृंदावन को हंत बसे अपने बश में कर सके कोई भी उनको अपने बश में नहीं कर सकती है ऐसा बश में करना बिल्कुल वैसे ही कहलाएगा जैसे कि मृगेव संपूर्ण मृगांक मूर्ति जैसे चंद्रमा में दिखने वाला काला जो धब्बा है वो धब्बा ये कहे कि मैं संपूर्ण चंद्रमा के ऊपर शासन करने वाला हूं ये उसका अज्ञान है ऐसे ही तुम लोग यहां से वृंदावन में घूम रही हो और ये कहो कि वृंदावन हमारी है हमारी सखी चंद्रावली की संपत्ति है तो चंद्रावली की संपत्ति कैसे हो जाएगा ये तो हमारी सखी राधे की संपत्ति है मृगे वूर्ण मृगांक मूर्ति यहां पर दृष्टांत अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है ये ये दृष्टांत अलंकार जैसे मृख का चिन्ह मृख के ऊपर शासन नहीं कर सकता है अधिकार नहीं दिखा सकता है ऐसे तुम लोग भी वृंदावन के ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकती हो वृंदावन की स्वामिनी श्री राधिका ही है अथा सखी जगामेवीकुले चंद्राले श्री विश्वानजश्री यत्रोदया प्रातमीष्ठता धैर्या अथा मलिमृचेश अथा जगामे सखी कुलंद्रा हम सब सखियों के कुल की स्वामिनी सखी कुलंद्रा सखियों के कुल समूह की इंद्रामी स्वामी श्री राधे का जगाम समझ लो भी आ जगाम वर्तमान की निकटता में सुनिश्चितता के अर्थ में भूतकाल का प्रयोग है आयंगी की जगह आ गई जहां पर कोई भी वस्तु एकदम सुनिश्चित होती है कि ऐसा होने वाला है वहां पर भूतकाल का प्रयोग होता है जैसे कोई पूछे अजी कब जाओगे बोले चला गया अभी गया नहीं है पंत कह रहा है कब जाओगे किसी ने पूछा तो उत्तर दिया था अजी साहब मैं तो निकल गया इसका मतलब है कि जाने का जाना सुनिश्चित है जहां पर कब पहुंच रहे हो अजी साहब आ गया आया नहीं है अभी दूर है पंत कहता है अजी साहब पहुंच गया आ गया तो जैसे निकटता कि समीप समीपता होने पर निश्चय होने पर जैसे भविष्य के लिए भूतकाल का प्रयोग हो जाता है ऐसे यहां पर करी हैं कि अस आजगा सखी कुल श्री राधिका तो बस आ पहुंची आ गई अब देर थोड़ी है उनको वे सखी कुल सखियों के कुल की स्वामी हैं वे श्री राधिका आ गई हैं चंद्रालय अरे चंद्रालय अरे चंद्रावली की सखियों श्री राधिका यहां आप आने वाली हैं श्री ब्रष्हान जाश्री आई जा उनकी शोभा यहां पर आई हुई ही समझो अर्थात श्री राधिका आई ही गई हुई समझो ब्रष्वानुजाश्री जा की शोभा यहां आने वाली है माने ब्रष्वहान जा आने वाली हैं गुणों गुणी इन दोनों में जहां अत्यंत निकटता होने के कारण एक रूप तय हो जाए उसका नाम ही है उपचार कभी क्रिया क्रियावान इन दोनों में उपचार होता है कभी गुणो गुणी इनमें उपचार होता है उपचार होता है उपचार कहते हैं कि जहां अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी ही वस्तु कह दिया जाए जैसे कोई व्यक्ति पी रहा है घी कोई पूछे अजीत साहब क्या खा रहे हो बो खेरा अजीत साहब अमृत खा रहा हूं या पी रहा हूं आयुर् अब खा रहा है वो माखन बोले भाई ये क्या खा रहे हो बोले अजी ये पूछो मत ये अमृत खा रहा हूं मैं आयु खा रहा हूं तो अमृत ही आयु पी रहा हूं आयु पीवा जैसे घी पी रहा है घी कह दिया जाए आयु क्योंकि घी आयु को बढ़ाने वाला है ऐसे ही यहां पर श्री राधिका की श्री आने वाली है श्री और राधिका एक हो गई ये आरोप हो गया इसी को कहेंगे आरोप तो आरोप के कारण उपचार के कारण श्री राधिका की शोभा यहां आने ही वाली है इसलिए तुम यहां से भाग जाओ भाग जाओ यदि तुमको अपनी रक्षा करनी है तो भाग जाओ भाग जाओ वरना ललता तुमको पकड़ लेगी यहां पर हमारे पुष्पों को मत चुनो हमारे पुष्पों को चुराओ मत चुराओ मत ऐसा कहने के लिए यह कह रही हैं अथा जगा में व श्री ब्रष्वान जाश्री श्री जा की शोभा यहां आने ही वाली है तो राधे ही शोभा हो गई ये उपचार में गुणो गुणी इन दोनों को एक कर दिया गया यदो यदोदय प्रांत मधिष्ठता इस श्री राधिका की शोभा के उदय प्रांत अधिष्ठता श्री राधिका की शोभा उदयाचल के ऊपर उठेगी ही अर्थात श्री राधिका कि शोभा जैसे ही प्रारंभ होना उदय होना प्रारंभ होगी आज उदय प्रांत मधिष्टता राधिका की शोभा उदित मात्र होने वाली होगी उसी समय धैर्या उस समय बड़े बड़े लोगों के धैर्य नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर चोर की का धैर्य नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर जो पद्मनी हैं, लिली वे पद्मनी जैसे मुरझा जाती हैं, कुमुदनी जैसे मुरझा जाती हैं, इसी प्रकार श्री राधिका के उदय होने पर तुम शरीर की जो पद्मा हैं, वे पदमाए सबकी सब, सब मुरझा जाएंगे राधिका का आज अपूर्व शोभा आश्चर्य के ऊपर प्रकट होने वाली है अर्थात श्री राधिका का, का उदय जैसे ही होगा वैसे ही तुम्हारे धैर्य भी समाप्त हो जाएंगे और, और तुम्हारे मुख भी मैले पड़ जाएंगे हो जाएंगे मलिन्रुचेश माने मैले पड़ जाएंगे मुख भी मैले पड़ जाएंगे अथा जगामेव सखी कुलंद्रा सखी कुल की श्रेष्ठ इंद्र रूप श्री वृषभानुजा की शोभा सखियों के कुल में सर्वश्रेष्ठ मूर्धन्य श्री वृषभानुजा श्री राधिका की अपूर्व जो शोभा है उन शोभा वाली वे श्री राधिका अब वृषभानुजा कह करके बड़ा सार्थक प्रयोग है जैसे वृष राशि राशि का जो सूर्य होता है वो बड़ा तेज होता है जेठ के महीने का वृष राशि का जो सूर्य होता है वो एकदम तम तमतमाता हुआ होता है तो वृषभानुजा कहकर के दिखाया कि जैसे श्री ब्रष्भानु बाबा सारे ब्रज के ऊपर अपने प्रताप को प्रकट करने वाले हैं और आखिर में उनकी बेटी है तो ये कोई कम होगी क्या जो ब्रषभान बाबा की बेटी है वे तो वृषभानु या शब्द कहकर के जो वृष का जो भानु वृक्ष राशि का जो सूर्य उसकी पुत्री है इसलिए इनका भी तेज बड़ा भारी होगा तो अथो जगाम वे श्री राधे का आजगाम ए वो ये समझो आ गई आई नहीं है आ गई अरिचंद्रालय अरिचंद्र तुम चंद्रावली जी की सखी होकर के विराजमान तो जैसे सूर्य के आने पर चंद्रमा फीका पड़ जाता है ये यही कहने का तात्पर्य वो रूपक है पूरा सूर्य का जब उदय होगा तो चंद्रमा जैसे फीका पड़ जाएगा ऐसे ही अभिचंद्रल है चंद्रमा की सखिय तुम भी सब अभि मलिन लुचेसु तुम भी मैली ही पड़ जाओगी योदय प्रांत मधिष्टता श्री विश्वानुजा की श्री आने पर जैसे सूर्य का उदय होने पर ऐसे श्री राधिका का प्रसाद आगे उदय होने पर तुम उसी प्रकार से मैली होकर के विराजमान हो जाओगे और धैर्याणी जीर्णयंती तुम्हारे धैर्य भी जीर्ण हो जाएंगे जैसे सूर्य के उदय होने पर चोरों के धैर्य जीर्ण हो जाते हैं सूर्य के उदय होने पर उल्लू उनका दृष्टि जैसे संकुचित हो जाती है सूर्य के उदय होने पर जैसे पद्मनी कमलनी न, ये कुमदनी कमलनी नहीं कुमदनी कुमदनी जैसे मुरझाई आती हैं ऐसे ही तुम्हारे धैर्य ऐसे ही तुम्हारे मुख चंद्रालय है तुम चंद्रमा और तो चंद्रमा जैसे सूर्य के उदय होने पर मुरझा जाता है ऐसे तुम भी मुरझाने वाली हो ऐसे श्री राधा रानी के पक्ष को ग्रहण करके और ये अभिमान को धारण करके हम राधा रानी की दासी है ये कहकर के ये पद्म श्री पद्माजी से भिड़ गई ये रसकों का अपूर्व रीति है कि अपने पक्ष की अत्यंत अत्यंत महिमा उसको प्रकट करें श्री रघुनाथ गोस्वामी राधा कुंड में अपने आनंद से राधा कुंड तीर पर विराजमान होकर के भजन करें कुटिया में बैठकर के पहले तो कुटिया नहीं थी खुले में थे तो वहां पर तो शेरवीर भी आ जाते थे फिर ठाकुर जी रक्षा करें तो मैंने ये अच्छी बात नहीं है ठाकुर जी को शर्म होता है तो कहा के भाई कुटिया तो बनाई लो तो एक छोटी सी मढ़िया बना दी उसमें बैठ करके ये अपने भजन करें खाए पिए कुछ नहीं ब्रिजवासी जो लाए थोड़ा सा दही उसको ही जरा सा खा ले दही एक दिन ब्रिजवासी ने कहा कि अरे बाबा इतनी देर से भजन करें करे ज्यादा सो दही दे अब तो ये राधा कुंडे का जो पत्ता दोना उसके दोनी में जितना दही आए उतना अभी तो देते थे तो एक ब्रिजवासी बड़ा सा पत्ता ले आया बड़ा सा दौना और उसमें पूरा भरकर के दही दे दिया रीठोरा का अब रीठोरा जो है वो है चंदावली जी का काम अब कभी पूछते नहीं थे उस दिन ही, जैसे वो बड़ा सा पत्ता देखा तो रघुनाथ दास को स्वामी पूछने लगे बोले अरे भैया आज तो ये बड़ा जोरदार दोना लाय बड़ा दोना कहां आयो इतना पत्ता कहां इतना बड़ा दोना तो आता नहीं है में तो बड़े छोटे छोटे से हैं पत्ता छोटे छोटे होते हैं यहाँ पे तो इतना बड़ा दोना बनता नहीं है और इतना बड़ा खल्ला जैसा दोना बन करके आया ये दोना कहाँ का है तो उसने कहा बाबा ये यहां को पत्ता ना आए ये रीठोरा को है सुबह हटा हटा हटा हम तो अपने यहाँ के भले छोटा पत्ता है परंतु पत्ते को ही लेकर बैठेंगे हमें सौतनों का हमें के गांव का पत्ता भी नहीं चाहिए और यह कह कहकर के पूरे दही को छुबा दिया और उसको उठा करके बाहर फेंकवा दिया बोले हम नहीं लेंगे चंदावली जी के गांव का ये दोनों में रखा हुआ दही है इसको नहीं लेंगे इतनी निष्ठा कि हम राधा रानी की सकी है कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई चंद्रावली जी की सखी आकर के हमसे कहे बोले बढ़िया ऐसे दिखाती है ले दोना तो तुझे हमारे यहां का ही पड़ेगा तो ये कोई कह दे ऐसा मौका का को दे तो प्रतिपक्षा स्वपक्षा का इतना अभिमान कि हम राजनी के हैं भले हमारी दोना छोटा है परंतु तो तो उतने में काम चला लेंगे हम प्रतिपक्षाओं से मांगने नहीं जाएंगे बोल वृंदावन बेहरी लाल की जय रघुनाथ दास गोस्वामी जी की ये निष्ठा इतनी निष्ठा कि रिठौरा का चंदावली के गांव का बड़ा दोना भी पत्ता भी नहीं ले उसको भी नहीं ले और हम हमारा छोटा है टूटा है फूटा है जैसा है हम तो अपने गांव के पत्ते को लेंगे राधाकुंड के पत्ते को लेंगे किसी दूसरे के पत्ते को नहीं लेंगे तो यहां पर भी श्री मालती जी में वो ही जो भाव है वही भाव विराजमान है और उस भाव को धारण करके कह रही है बोल जब राधे का आएंगे तब ये चंद्रा यह चंद्रालय श्री चंद्रावली जी और तुम जितने भी सखीगढ़ हैं उन सबों के मुख वैसे ही मुरझा जाएंगे जैसे सूर्य के उदय होने पर ब्रष्वान जा ब्रश्मान की बेटी है सूर्य के उदय होने पर बेबी सूर्य जैसे ही प्रसाद वाली हैं उन सूर्य के उदय होने पर जैसे चोरों का हिम्मत टूट जाती है जैसे कमलनियों के ये कुमुदनियों के मुंह मुरझाए आते हैं ऐसे तुम्हारे भी मुंह मुरझा जाएंगे ऐसे जिसे मैंने डांटा मदीय वाचाम रचना विचार्यो भ्रू सकुंच सकुंचनाग्राम उवाच पद्मा च गुढ़ स्मिता भानुपुत्री हे भानुपुत्री ये प्रशंसा में वचन है कि तुम्हारा प्रताप कोई कम थोड़ी है सूर्य की पुत्री हो वो भी मामूली सूर्य नहीं वो वो भी जो तुम हो वो कोई मीन राशि का सूर्य हो उसकी पुत्री नहीं हो बल्कि तुम तो इस समय वृष राशि का जो सूर्य है उसकी पुत्री हो माने जेठ के महीने का जो सूर्य है उसका तेज धारण करने वाली हो तुम कोई मकर राशि के सूर्य की या मीन राशि के सूर्य राशि का सूर्य मकर राशि का सूर्य तो बड़ा मरियल सा होता है धूप धूप नहीं नहीं जैसे सूर्य में कोई दमी नहीं होती है तो तुम तो वृषभानु पुत्री हो वृष राशि के सूर्य की पुत्री होकर के विराजमान हो, हो। परम तेजस्वनी हो मदी वाचाम रचना श्री राधिके सुनो जब मैंने ऐसे बाचाम रचनाम ऐसे वचन जब कहे तो मेरे वचनों को सुनकर के भ्रूचाप माचार्य उस समय श्री पदमा जी ने भूचाप माचार्य अपनी भुवों को नचाया तो भ्रूचाप भू को नचा करके श्री पद्मा बोली भूचाप चाप माचार्य उस समय भावों को नचा करके और कुंजताग्राम अपनी आंख मिचकाते हुए कटाक्ष करते हुए वे मेरी ओर देख रही हैं मेरी ओर कटाक्ष करके अपनी भवों को नचा करके हाँ हाँ कितनी भी कह ले ऐसे भवों को नचा करके कटाक्ष पात मेरे ऊपर करती हुई वे पदमा जी बोली वो आच पदमा वो पद्मा मुझसे बोली वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी मानो उसमें छिपा हुआ जो मुस्कान थी वो छिपी हुई मुस्कान उसके भीतर विद्यमान थी ऊढ़ माने बढ़ रही है गूढ़ स्मिता माने अपनी जो गूढ़ जो मुस्कान गुल मुस्कान का तात्पर्य है जैसे अवज्ञा में अवज्ञा का भाग अरेत मालती क्या बड़बड़ करके बोल रही है हम सब जानती हैं देखना सब सामने आ जाएगा तेरे श्री वृंदावन के राज्य के ऊपर हमारी सखी चंद्रावली का ही राज्याभिषेक होने वाला है श्याम सुंदर श्री चंदावली को ही वृंदावन के राज्य के ऊपर अभिषेक करेंगे तू देखती की देखती रह जाएगी कह रही हो तुम लोग कि राधिका का राज्याभिषेक होगा राधिका का, का, का होगा परंतु देखना शाम सुंदर जी का ही राज्याभिषेक करेंगे ऐसा ये उनकी मुस्कान का ये कहीं भाव था तो ईर्ष्या में अपनी सखी के महिमा को प्रकट करती हुई वो पद्मा ऐसे बोल रही थी तदे तश्रुण भानपुत्री उन वचनों को सुनो दोबारा सुनो कि मदीय बाच बाचाम, रचनाम विचार्यो मेरे बचनों की वचनों का विचार करके मेरी वाणी की जो रचना थी अर्थात मेरे जो उक्तियां थी उन उक्तियों का पदमा ने विचार किया और भ्रूचाप माचार्य उसने भौ को नचाया मानो अवज्ञा में मुझसे करिए हा हा देख ली तुम सभी की बहुत सी ऐसे भवों को नचा करके कुछताग्रम आखों को मिचकाती हुई अवज्ञा में मेरी अभेन्ना करती हुई पद्मा वो पद्मा मुझसे बोली हे राधि के तदूढ़ गुड़स्मिता उसकी मुस्कान में कोई गूढ़ भाव छपा हुआ था अर्थात अवज्ञा का भाव छुपा हुआ था कि अरे तुम कौन होती हो देखो एक दो दिन में ही बात सामने आ जाएगी वृंदावन के ऊपर हमारी सखी श्री चंद्रावली का ही राज्याभिषेक होगा ये भाव उसकी मुस्कान से प्रकट हो रहा था भानुपुत्री भान उस समय वो इन इन बचनों को बोनी, उन बचनों को मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल यो की त्यों इनवर्टेड कौमाज में डायरेक्ट स्पीच में है मैं तुम्हारे इनडायरेक्ट स्पीच में मैं तुम्हारे सामने यो की त्यों कह रही हूं डायरेक्ट स्पीच में योगित कह रही हूं तुम्हारे सामने बिल्कुल उन बचनों को योग प्रस्तुत कर रही हूं उस डायरेक्ट को तुम सुनो बिल्कुल जैसे बचन कहे उनको योगित्यों यथावत सामने प्रस्तुत कर रही हूं चंद्रावले शीतल शील भाव पश्च्याली पद्मा उस समय शैब्या से बोले बोले अरिशभ्य शैब्या सुन रही है ए? ये चंदावले शीतल भाव पश्चाली ये ये आपस में कह रही हैं माने कहने वाली हैं पद्माजी पद्माजी कह रही हैं ये किसी से कह रही हैं है? माने कहेंगे अपनी सखी से कि अरे सखी चंदावले शीतल हा मालती से कह रही हैं मालती से कि अरे मालती हमारी सखी चंदावली का शीतल स्वभाव देख हमारी सखी बड़ी शांत स्वभाव की है तू तो इतनी बड़बोल्लापने की बात कर रही है बड़बड़ करके बोल रही है परंतु तो हमारी सखी चंद्रावली कैसी शीतल स्वभाव की है चंद्रावली शीतल शील भाव उनके शील शीतल भाव को तू देख शीतल स्वभाव को देख मालत्यति से मत्रो अरे मालती उनके इस शीतल स्वभाव को देख अस्मत् प्रतापांश मदंश दीप्तम वृंदावन हंत न पश्यती हमारा अस्मत् प्रताप अंशमत अंशमत कहते हैं सूर्य हमारा प्रताप रूपी ये सूर्य है उस सूर्य से ये वृंदावन दीप्त है अर्थात इस वृंदावन के ऊपर हमारा ही शासन है हमारे प्रताप से वृंदावन संपूर्ण रूप में दीप्त होकर के विराजमान है परंतु इस वृंदावन को हमारी सखी अपने शांत शीतल विनम्र स्वभाव के कारण वृंदावन को नहीं देख रही है और इतनी संपत्ति से युक्त होकर के भी उसके हृदय में अभिमान नहीं है ये हमारी सखी का बड़ापन है कि इतनी विनम्रता के कारण बे इतनी संपत्ति है परंतु उनमें जरा भी अभिमान नहीं है तो अस्मत प्रतापांशु हमारा प्रताप रूपी अंश मत मान सूर्य उसकी अंशुदीपतम उसकी किरणों से यह वृंदावन सुदीप्त होकर के विराजमान है पंत इस वृंदावन को हंत न पश्यती वो मानो हमारी सखी देख ही नहीं रही है इतना वैभव है हमारी सखी चंद्रावली के पास में परंतु उनमें जरा भी अभिमान नहीं आया है यह हमारी सखी की बड़प्पन है यह हमारी सखी का उदारता है कि वे संपत्ति से युक्त होकर के भी अभिमान धारण नहीं करती हैं तो चंद्रावले शीतल शील भाव पश्य अरे मालती चंद्रावली के शीतल स्वभाव और भाव इनका तू देख शीतलशील और भाव इनका तू दर्शन कर मालती अरे मालती अपी सेधे का श्री चंदावली ऐसी हैं कि यद्यपि हमारे प्रताप के कारण श्रीमद वृंदावन अत्यंत अत्यंत सुदीप्त है और वे ऐसी नहीं है कि वे कमजोर हैं उनके साथ में हम शरीर की प्रतापशालिनी सखी विराजमान हैं पंत फिर भी विनम्रता में बेटेढ़े वचन नहीं कहती हैं तुम जैसे बचन कह रही हो वृंदाला गोविंद महाभिषेकम किम तव तम आनंद घनम न हम हो विमुग्धे किम हाप चंद्राम हरियंक पर्यंक नृपा न बेतसी कह रही हैं अरे ज्यादा बड़बड़ करके बात मत कर अरे मालती बहुत बोल रही है तुझे याद नहीं है क्या मैं तुझे याद दिलाऊं कि वृंदाली अरे वृंदा की सखी ये मालती जी से कह रही हैं तू वृंदा की सखी है अरे वृंदा की सखी गोविंद महाभिषेकम गोविंद का जब महाभिषेक हुआ व्रज नवयुवराज रूप में जब श्री श्याम सुंदर का आपका महाभिषेक हुआ श्याम सुंदर का अभिषेक हुआ छत्रबन में और श्री किशोरी का अभिषेक होगा वो उमराय में छाता श्री बरसा के पास में ही उमराय और छाता ये दो आज भी माने आप दो स्थान हैं और ब्रिजवासियों में एक प्रसिद्धि है कि उमराई में यदि पहले वर्षा हो तो खूब बढ़िया फसल होती है और छाता में हो तो बस जय जय जय राधे राधे तो श्याम सुंदर का जहाँ राज्यभिषेक हुआ वहाँ की वर्षा ब्रहवासी जो किसान है वो अच्छी नहीं माने और उमराई की वर्षा को बड़ा शगुन माने राजरानी का जहाँ राज्याभिषेक हुआ वहाँ पे ये वर्षा हो तो ज़्यादा उन्नति होगी और शाम सुंदर की वर्षा हो तो फिर ठीक है बढ़िया आनंद है ये, ये रस की रस की रीति है ब्रिजवासियों का ये स्वभाव है तो छत्रवन और उमराय ये दोनों श्री के और श्याम के राज्याभिषेक की जगह है तो यहां पर चंदावली जी श्याम का जब राज्याभिषेक हुआ उस राज्याभिषेक की बात को विशेष रूप से कह रही हैं कि वृंदाल गोविंद महाभिषेकम बोले अरे मारुति श्री गोविंद का जब महाभिषेक हुआ था ब्रिज नव करके शाम सदन ने घोषणा की थी कि अब भाई ब्रिज के सारे शासन को हमारे प्रतिनिधि बन करके श्री कृष्ण ही संभालेंगे और ये युवराज हैं इनको हम युवराज पद पर अधिष्ठित करते हैं हमारे बाद में भी ये ब्रिज के मालिक होंगे और अभी भी हमारी ओर से इनकी आज्ञा राजा की ही आज्ञा मानी जाए ऐसा कहकर के वृज युवराज पद के ऊपर जब श्री श्याम सुंदर का नंदबाबा ने अभिषेक किया उस अभिषेक को तुझे उस अभिषेक की याद नहीं है उसको तू याद नहीं कर रही है तो वृंदाल गोविंद महाशिव महाभिषेकम कि तम आनंद घनम नी क्या उस अभिषेक को तू नहीं जान रही है वो अभिषेक कैसा था तम आनंदनम व आनंद की घंटा वाला अभिषेक था अपूर्व अपूर्व आनंद वहां पर परिपूर्ण रूप से विराजमान था उस आनंद घन अभिषेक को क्या तू नहीं जान रही है हम हो विमुग्धे अरे विमुग्धे अरे मालती किम पे कि हरियंक पर्यंक नृपा बेसी अब जब श्याम सुंदर का यहां पर अभिषेक हो गया पूरे ब्रिज में तो हमारी सखी श्री चंद्रावली वातो हरियंक पर्यंक नृपम श्री श्याम सुंदर के ऊपर संग, वे भी नृपा होकर के विराज विराजमान हैं वे श्री श्याम सुंदर के साथ उनके पट्ट महशी होकर के हमारी सखी वे अपने आप ही विराजमान हैं तो गोविंद के अभिषेक की तुझे याद नहीं है क्या गोविंद का अभिषेक हुआ तो बस ये समझ ले कि गोविंद के पास में उनकी पट महषी के रूप में यदि कोई विराजमान होंगे तो हमारी सखी ही होंगी तो किम पे चंद्राम उन चंद्रावली को यहां मैंने इस ब्रिज में इस वृंदावन में हरियंक पर्यंक हरी के निकट पर माने सिंहासन उस सिंहासन के ऊपर निरपाम राज रानी के रूप में क्या तू नहीं देख रही है ऐसा श्री चंद्रावली का ही अभिषेक होगा श्याम ने हमारी सखी श्री चंद्रावली को ही यहां पर रानी के रूप में स्वीकार किया है ये तू समझ ली अब इस बात को जब सुना तो श्री जी को बड़ा बुरा लगा और श्री जी में मान हो गया श्री कृष्ण जी आगे श्री कृष्ण जी का जो मान है उसका वर्णन अब ये बात तो तो है है ही है कि मान तो उत्पन्न करेगी ये, ये, कौन चंद्रावली आ गई जि, जिसको श्री श्याम सुंदर अपने बाम भाग में राज्य सिंहासन के ऊपर विराजमान करना चाहती हैं मुझे छोड़कर के तो श्री चंद्रावली के यश का दर्शन करके उनके गौरव का दर्शन करके प्रिया में तो मान उत्पन्न होगा ही क्योंकि रस की एक रीति वर्णन की के अहेरिव गति प्रेमना स्वभाव कुटला भवे यत्र हेतु अहेतौ च यूनो मानभ्युदी के ये प्रेम की एक अद्भुत रीति है कि प्रेम कभी सीधा नहीं चलता है जैसे सांप सर्वदा टेढ़ा ही चलेगा ऐसे प्रेम में भी कुटिलता स्वाभाविक रूप में होती है कभी यह कुटिलता किसी कारण से उत्पन्न होती है कभी बिना कारण के उत्पन्न होती है जहां कारण से उत्पन्न होती है वहां पर तो मान होता है दृढ़ और जहां बिना कारण के उत्पन्न होती है वहां मान का स्वभाव होता है मृदु तो मान दो प्रकार का कहीं दृढ़मान कहीं मृदमान उस मृदमान के भी दो स्थिति हैं एक अति अतिमृदमान और एक मृदमान जहां पर गोत्रस्खलन हो जाए कोई गलती हो जाए उस समय मान उत्पन्न हो तो वो वो परंतु स्वाभाविक स्वभाव तक टेड़ापन होना वो अति मृदुमान तो अति मृदुमान तो सर्वदा सर्वदा बना रहेगा उसमें उसका तो कोई उपाय है ही नहीं अति मृदुमान तो सर्वदा बना ही रहेगा मृदुमान जो है वो मृदुमान भी उत्पन्न तो होता है उसका कोई कारण होता है अब श्री श्यामचंदर प्रिया जी के साथ में विराजमान है आकाश में चंद्रमा खिल है और श्री श्याम सुंदर श्री विश्वानंद ने रासेश्वरी श्री राधानी से कहे बोले हे प्रिय चंद्रान अब आप चंद्रान ने कह रहे थे परंतु पूरा बोल नहीं पाए हे प्रिय चंद्रा इतना मात्र कहा इतने में जी मान धारण करने बोले श्याम सुंदर मुझे चंद्रा कहकर के संबोधित कर रहे हो मुझे आप चंद्रावली समझ रहे हो मैं चंद्रवली सोनी हूं आपको पता नहीं है मेरा नाम चंदावली नहीं है मुझे चंदावली कहकर के संबोधित कर रहे हो प्यारे जान गई जान गई तुम्हारे हृदय में कौन बसी है क्योंकि जो हृदय में बसी है वही वो पर आएगी भाई जो खाया है वही तो आएगी जिनका तुम सदा विचार करते रहे हो वही विचार कर रहे हो इसलिए मुझे चंद्रा कहकर के संबोधित कर रहे हो श्री श्यामचंद्र कहें के, के प्रिय जरा धीरेज तो धारण करो इतनी अधीर क्यों हो रही हो हे अधीर बात तो पूरी सुनो मैं पूरी बात कह रहा था चंद्रान ने पूरा कहने वाला था चंद्रमुखी पूरा कहने वाला था तुमने पूरी बात भी नहीं सुनी आधी बात में भड़क गई ये कहां की बात है मैं तो आपके मेहमा का गायन कर रहा था तो ये है मृदमान जहां समझाते हैं तो फिर शुक्रिया ऐसी स्थिति में जल्दी समझ जाए इसका नाम है मृदमान और अतिमान का तो कहना क्या वो तो स्वाभाविक रूप में विराजमान ये जब भी श्याम सुंदर से बोलेंगी वहां पर टेढ़े ही बोलेंगी वहां पर सहज में बामता स्वाभाविक रूप में ही विराजमान मगज सर्वदा साथ में आसमान में ही चढ़ा रहे मदन महल माती ये आली और ही माने अलवेले संग भई अलवेली बोलत बचन सोहाने अति मोहन सोहन मन मोहन मनमोहन हूं सो बचन ऐठ के तान अछन अछन पग धरत कुंज मग मगज रहत आसमान ये सही बांधता है नेम प्रेम बिन वेद भेद बिन मैकन मन में आने रीत नीत रस रीत प्रीत यह बल्लभ रस कहीं जाने ये जो रस की रीति है इसको वो रसिक बल्लभ ही जानता है कोई दूसरा नहीं जानता है जहां प्रेम नेम बिन जहां पर प्रेम है परंतु उस प्रेम में सारे नियम नहीं है जहां पर प्रीति रीति बिन्द नयक नमन में आम जहां पर रीति प्रीतिबिंद रीति जो है उसकी प्रधानता नहीं है प्रीति की ही प्रधानता है ये रस की रीति ही अद्भुत होकर के विराजमान है तो ये उसका नाम हुआ अति मृदुमान तो मान दो प्रकार का हुआ एक मान हुआ दृढ़मान एक हुआ मृदुमान दृढ़मान जो होता है वो कहीं श्याम सुंदर के अपराध का साक्षात प्रमाण दर्शन करके जो मान उत्पन्न होता है वो है दृढ़मान अर्थात अन्य नायिका की नुकुंज से मिलकर के श्याम सुंदर आए हैं उस समय प्यारे के श्रीअंग में कहीं मिलन के चिन्हों का दर्शन करके श्री स्वामी में जो मान उत्पन्न हुआ वो है दृढ़मान उस दृढ़मान में स्थूल स्थूलमान में कभी श्री प्रिया मुख फेर करके बैठ जाएंगी कभी मान और ज्यादा दृढ़ हुआ तो कुंज का त्याग करके चले जाएंगे वो अति दृढ़ मान अति मान। परंतु अति मान जहां निर्वृत्न कुंज में है वहां पर अति मान नहीं है वहां पर मृदमान भी मृदमान ही है मृदमान भी दो प्रकार का कभी मृदमान और कभी अतिमान अति मृदमान में स्वाभाविक वानता विराजमान है मृदमान में गोत्रस्खलन उनका आभास सुन करके चंद्रा इनका आभा सुन करके चंद्रावली इनमें मान उत्पन्न हो जाए वो है मृदमान स्थूलमान में अति स्थूलमान में श्री दृढ़मान ऐसा कि कभी नुकुंज का त्याग कर लेंगे जहाँ पर त्याग हो जाए उसका नाम है अतिस्थूलमान स्थूलमान वो है जहां पर कि मनाने पर सखी के भेजने पर मनाने पर जहां पर फिर जल्दी से मान कुछ देर मान रख के फिर मान जाए और जो सूक्ष्म मान है वो सूक्ष्म तो ऐसे हैं कि उसमें जरा सी बात कही और इतने में ही शिवप्रिया का मान शांत हो जाए मानता भी विराजमान है और उसमें मान भी विराजमान है इस प्रकार ये अपूर्व मान जो है वो विराजमान तो श्री उस समय शिवप्रिया में, में मान तो उत्पन्न होगा ही होगा जब ये वचन सुने कि श्री चंदावली हरियंक पर्यंक नृपा चंदावली श्याम सुंदर की सिंहासन पर नृप सिंहासन पर महारानी होकर के विराजमान होंगी ऐसे वचन ये पद्मा कह रही है तो शिवप्रिया में मान उत्पन्न होगा ही और उस समय मान धारण करके शिवप्रिया कहीं स्थूल मान धारण करके अति दृढ़ मान धारण करके निकुंज का त्याग करके अब आगे जाएंगी उसी लीला का वर्णन कर रहे हैं सा मत्सुर मधित कल्पम श्री मालती जी कह रही हैं, बोले अभी सखी जब मैंने ये वचन कहे और पद्मा ने जब ये वचन कहे तो मैंने कहा ना ना ना ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है उस समय सा माने वो पदमा मत्सरा माने ऐश्वर्य के कारण मात् मजहित्य उन्होंने कहीं मत्स्य न्याय को अपनाया एक न्याय होता है मत्स्य न्याय मत्स्य न्याय उसे कहते हैं जहां बड़ी मछली छोटी मछली को नगल ले उस न्याय का नाम है मत्स्य न्याय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एलिमिनेशन ऑफ द बीक्स ये जो प्रवृत्ति है इसका नाम है मत्स्य न्याय जो शक्तिशाली है वो ही शासन करेगा जितने भी दुर्बल हैं वे दुर्बल अपने आप दूर हो जाएंगे ये जो भाव है इसको मत्स्य न्याय विशेष रूप से कहेंगे तो श्री मालती जी उस समय यही कह रही है बोले अभी सखी मेरे विरोध करने पर भी उस समय पद्मा ने मत्स्य न्याय दिखाया और मत्स्य न्याय दिखाते हुए मैं कि अकेली पद्मा है अपने पूरे ग्रुप के साथ में अपनी सारी सखियों के सामने अकेली मेरी क्या बस इसलिए मुझे वहां पर चुप होने पड़ा उस मत्स्य न्याय के आगे कहीं मुझे चुप होना पड़ा मत्सरता धारण करके ईर्ष्या जो जो ईर्ष्या है उस ईर्षा को जले से ईर्षा को एनवे उसको धारण करके मास्य जो है उस ने को धारण करके मात्स्यम अधित्य उस पदमा ने उस समय मत्स्य भाव को मत्स्य न्याय उस मत्स्य न्याय को स्वीकार किया और मत्स्य न्याय में जैसे बड़ी मछली मच्चली, छोटी मछलियों को भगा देती है खा जाती हैं ऐसे वो मुझे हड़पने के लिए आगे आई परसम लब्ध बला बला भी उस समय परसम पदमा के साथ में सैकड़ों सैकड़ों उसकी सारी सहेलियां उसकी अनुगत जितनी भी सखीगण है वे भी आ गई पर शम लब्ध बलाबला भी ऐसी अबलाओं के द्वारा जिसमें बल और भी ज्यादा आ गया था ऐसी वो पदमा आदाय पुष्पाणे गता हे के मैं तो देखती की देखती रह गई और उन्होंने मेरी आंखों के सामने वृंदावन के बढ़िया बढ़िया पुष्पों को उन्होंने चुन लिया और उनकी चोरी उन्होंने की है मैंने अपनी आंखों से देखा इन चरणों की सौगंध खाके कहती हूं कि किसी दूसरे ने नहीं चुराया है ये जो पुष्प हैं आप जो दोष लगा रही हैं कि कहीं श्याम सुंदर तो चुरा करके नहीं ले गए श्याम सुंदर ने निचोराया है ये सारे पुष्प तो उस चोरनी पद्मा ने ही यहां से चोराए हैं तो आदाए पुष्पाणी गता हम एका मैं अकेली थी वर्तमोपजीवा में परम त्वीय इसलिए मैं किसी तरह से बच बचू करके त्वीय वर्तम उपजीवामी मैंने तुम्हारे चरणों के मार्ग का ही सहारा लिया मैं तुम्हारे पास में इसमें लौट आई हूं त्वीय वर्तम उपयामी तुम्हारे पास में ही मैं चली आई हूं दोबारा सुन लें सा मसलात उस पदमा ने ईर्षा के कारण मत्स्यम अधियो मत्स्य न्याय इसको स्वीकार करके परशतम लब्ध बला बलाभी अपने साथ में कई अन्य सखियों के बल को भी प्राप्त करके परशतम माने सैकड़ों सखियों का लब्ध बला बल प्राप्त करके भी अबलाभी अबला, अबला माने अन्य सखी उनके बल को प्राप्त करके आदाय पुष्पाणि गता उसने पुष्पों को लिया और चली गई और अहम एका में अकेली ही थी अतः वर्तमोपजीवामी परम तोम तब परम माने केवल आपके ही माने मार्ग में मैं यहां पर आ गई हूं अर्थात आपके पास में मैं आ गई हूं श्री राधा रानी ने चंदावली राज्य विधान वृत्तम श्रुतम जब चंदावली के राज्य विधान के वृत्त को सुना तन खल शुद्धधामजनात्मगोष्ठी श्रद्धा तदैतद अस्म चंद्रावली वृत्त पदमा पद्मा तो रही थी कि चंद्रावली का राज्याभिषेक है चंद्रावली का राज्याभिषेक है पंत चंद्रावली के राज्य का विधान हुआ है इस वर्तमान इस चरित्र को चंद्रावली का राजाभिषेक हुआ है इस वृत्त को स्वतंत्र जब मैंने सुना उन दोनों की बातचीत में कि हमारी चंद्रावली ये श्याम सुंदर के सिंहासन के ऊपर बैठी है कि बैठ गई है कुछ ऐसी ही झूलती हुई बात मैंने सुनी के हरियंक पर्यंक नृपा हरि की सिंहासन की वो रानी होकर के विराजमान है तो वो तो ये कह रही थी कि बैठ गई राज्याभिषेक हो गया परंतु तो हमने तो राज्याभिषेक कभी देखा नहीं इसलिए चंदावली के राज्य की प्राप्ति हो गई है इस बात को उनकी वचन से सुन तो रही थी परंतु तो नखल शुद्ध धाम मैं अपनी बात कहती हूं मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं है ये तो यू ही एक झूठी मिथ्या प्रचार मात्र कर दिया गया है एक रूमर उड़ा दी गई है कि चंद्रावली का राज्य अभिषेक हो गया है ये मुख्य वस्तु नहीं है ये मुख्य प्रचार ये केवल प्रचार मात्र है ये अंत तो तासाम बिजनात्म गोष्ठी सखी ऐसा ही समझना चाहिए कि ये तो तासाम बिजन गोष्ठी ये तो जंगल में उन सखियों की आपस में ये केवल बातचीत मात्र है यह तो मन के लड्डू खाए गए हैं यह ऐसा कहीं हुआ नहीं है यह तो जंगल में उनकी विजन माने एकांत में यह तो उनकी आत्मगोष्ठी है सखियों की मन की बातचीत बातचीत है श्रद्धाप अत्यव तदयत अस्मान जो कि श्रद्धाप अत्यव तदेत आसमान ये बात हम उनकी बात पर विश्वास हम कैसे करें श्रद्धा पे एक विजनात्मक गोष्ठी है हम हमें कैसे श्रद्धा को उत्पन्न करेगी अर्थात इनकी बातों पर मुझे उस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास उनने बातचीत तो की थी एकांत में बातचीत तो कर रही थी इससे श्रद्धाप्य कभी कभी भ्रम भी होता है कभी कभी विचार भी होता है श्रद्धा पे इसके ऊपर श्रद्धा भी होती है कि बात सही भी होगी कि ये बात सही है कि नहीं है इस बात का भी कोई निराकरण होना चाहिए इम तीजनात्मक गोष्ठी ये उनकी एकांत में जो गोष्ठी हुई वो श्रद्धा पर रहती ये कभी कभी मन में विश्वास भी उत्पन्न करती है तदेत असमान ये हमारे हृदय में विश्वास भी उत्पन्न करती है कि क्या ऐसा हुआ है क्या आंखों से ये जरूर देखा कि चोरी करने वाली पदमाई है गांधर्म काया तदनंत संध्या गुणात् परिलान दशावशाभ्याम नेत्रोत्पलाभ्याम पृथमान मान क्षपान माना गतिर व्यताभित इस वार्ता को लोग सुन करके श्री ये वार्ता नहीं है मानो वार्ता ही है संध्या जैसे संध्या आने पर रात्रि की का आगमन होता है इसी प्रकार इस वार्तालाप को सुन करके श्री प्रिया जो हैं उन प्रिया के हृदय में मान रूपी रात्रि का आगमन हो गया ये कहने का तात्पर्य है। जैसे संध्या के बाद में रात्रि रात्रि आती है, है। संध्या के आगमन की सूचना देने वाली होती है। इसी प्रकार इस वार्तालाप को सुनकर के श्री ब्रश्वानंद के हृदय में उस समय श्याम सुंदर के प्रति मान की भावना उत्पन्न हो गई और साथ कही न कहीं ना कहीं श्याम सुंदर को दोष देती हुई कि प्यारे तुमने जरूर कोई ऐसी बात कही होगी जिसके कारण ये चंद्रावली की सखी इस बात को हवा दे रही हैं इस बात का प्रचार करती हुई विराजमान हैं तो श्यामचंद्र के प्रति कहीं ना कहीं तुम दोषी हो इस बात को कहीं हृदय में धारण करके श्री किशोरी जो आप मान धारण करके विराजमान हो रही हैं और जैसे आ, संध्या आने पर कमल मुरझा जाते हैं इसी प्रकार श्री प्रिया के मुखकमल की जो शोभा है वह भी मुरझा गई चंद्रावली जी का राज्याभिषेक हुआ या चंद्रावली श्याम के साथ में राज्य सिंहासन के ऊपर विराजमान है इस बात को सुनकर के श्री प्रिया का मुख कमल भी मुरझाया है और उनमें मान रूपी रात्रि भी उदय हुई ये कमल का मुरझाना और रात्रि का आगमन इन दोनों को संध्या के रूपक के द्वारा दिखा रहे हैं ये जो परंपरित रूपक है उस परम्परित रूपक में एक वस्तु से दूसरी दूसरे से तीसरी वस्तु इन परम्परित रूपक को यहां पर प्रकट कर रहे हैं कि गांधर्व काया तदउंत गांधर्व का ने जिस समय इस उदंत माने इस कथान को सुना उदंत माने सूचना कहानी उदंत मने कथा इस कथा को जब सुना ये उदंत ही नहीं है ये वार्ता ही नहीं है बल्कि संध्या गुणात, गुणात् मानो संध्या रात्र संध्या का आगमन है तो आज संध्या के गुण वाले इस चरित्र को श्री राधिका ने जैसे ही सुना उस समय परिम्लान दशा बशाभ्यम श्री राधिका परिम्लान दशा के बशीभूत हो गई हैं। तो परमलान दशा बशाभ्यम परमलान और दशा माने पराकाष्ठा मुरझाई और मुरझाने की पराकाष्ठा उनको प्राप्त करके विराजमान दशा कहते हैं पराकाष्ठा को तो परमलान और दशा बशाभ्याम परमलान की जो दशा है परमलान की पराकाष्ठा उसको प्राप्त करके विराजमान हो गई है ऐसी परमलान दशा से परमलान की परिणति को प्राप्त करने वाले नेत्रोत्पाला जिनके नेत्र कमल विराजमान हो रहे हैं श्री राधिका के नेत्रोत्पल को होते हुए विराजमान हुए और प्रथमान मान क्षपा और प्रथमान माने आगामी मान रूपी जो रात्रि है उस मान रूपी रात्रि को ये रात्रि का अनुमान कराने लगी तो प्रथमान पृथ्वान धातु है माने जहां पर मान का विस्तार हो रहा है अर्थात मान आने आने लगा मान का विस्तार होने लगा वो मान ही क्षपा माने रात्रि है क्षपा माने रात्रि उस रात्रि का अनुमान कहकर के आगतिर व्यतानी रात्रि के अनुमान की आगति का उन्होंने विस्तार किया कि रात्रि का आगमन होने वाला है मान आने वाला है ऐसा व्यवहार वे करने लगी ऐसा श्री प्रिय माननी होकर विराजमान हुई दोबारा सुन गांधर्व का जब तद उदंत मैंने इस वार्ता को सुना ये वार्ता संध्या गुणात् संध्या कालीन गुणों से युक्त थी और उस समय नेत्रोत्तलाभ्याम परमलान दशा बशाभ्याम श्री राधिका के दोनों नेत्र कमल ये परिमलान दशा को प्राप्त हो गए अर्थात मुरझाने लगे श्री राधिका के दोनों नेत्र कमल मुरझाने लगे हैं और प्रथमान मानक क्षपा आगंतुक जो रात्रि थी उस रात्रि की आगति को ही रात्रि के आगमन को ही व्यतानित श्रीराधिका मानव मान रूपी रात्रि के आगमन का ही विस्तार करने लगी अर्थात उनके व्यवहार में मान प्रकट होने लगा मान को प्रकट करती हुई वे विराजमान हुई श्री राधिका उस समय मान के आगमन को व्यतानित माने विस्तार करने लगी तनु विस्तारे तन विस्तारे धातु होती है विस्तार करने व्यता माने मान का विस्तार करने वाली हो गई हैं पद्मा निज प्रसिद्धि किल बिभ्रदेव पपात तरपल्लवाग्रात पद्म उत्पलाक्ष तो पद्मुत्कंपित उत्पलाक्ष पद्मये निज प्रसिद्धि श्री राधिका की प्रसिद्धि पद्मालया होकर के विराजमान पद्मालया ये लक्ष्मी जी का नाम है लक्ष्मी के अनेक नामों में एक नाम है पद्मालया माने पद्म में ही वे रहती हैं कमल में वे निवास करती हैं तो लक्ष्मी लक्ष्मी का नाम है पद्मालया तो श्री राधिका मन में विचार कर रही हैं कि मेरी शास्त्रों में पद्मालया माने लक्ष्मी के रूप में प्रसिद्धि है पद्म पुराण में कहा गया कि बैकुंठेश जान तो जानकी दंडका बने रुक्मणी द्वारवत्यांत राधा वृंदावने बने यदि कहीं लक्ष्मीवाची शब्द वृज लीला के प्रसंग में आए तो उसका नाम लक, लक्ष्मी का अर्थ होता है राधा लक्ष्मीवाची शब्द ब्रज में आए तो उसका नाम राधा ही होता है तो मैं वृंदावन की लक्ष्मी होकर के प्रसिद्ध हूं पद्मे निज प्रसिद्धे। पदमा उतार किल विभिदे पंत हाय आज पद्मा के द्वारा दुखी हो रही हूं यह कहां की बात है मैं पद्मया होकर के विराजमान अब जो पद्मालया है वो पद्मा से वो तो पद्मा तो पद्म तो उसका घर ही है फिर पदमा से क्यों दुखी होगी तो जैसे लक्ष्मी को कभी भी कमल से दुख नहीं होना चाहिए परंतु तो यहां उल्टी बात हो रही है विरोधावास है ऑग्जी है कि पदमा लया कहलाती हूं पद्मालया और पदमा से ही दुखी हो रही हूं यह कहां की बात है ये विरोधावास यहां पर प्रकट पदमा लया होकर के पदमा से दुखी हूं ये विरोध यहां पर प्रकट हो रहा है तो समत्कंपित मुत्पलाक्षा ये उस समय पदमात् किल देवो पद्मा से ही उत उताया पद्मा के द्वारा ही मानो उत उत ये मानो के अर्थ में कि पदमात् क्या पद्मा से ही मैं विभिन्देव का ही हूं ऐसा विचार करके पपात तस्या कल्पल्लवागत पल्लवा गात ग्रात पद्म श्री राधिका ने अपने हाथ में जो कमल ले रखा था वे इतनी विभल हो गई कि उनके हाथ से पद्म गिर गया श्री शुभदेव जी के श्री कवि कह रहे हैं शिव गोस्वामी जी, जी वन कर रहे हैं कि श्री राधे का पद्मालया माने लक्ष्मी के रूप में ब्रिज की लक्ष्मी के रूप में प्रसिद्ध है आज आश्चर्य की बात है कि पद्मा के वचन से ही मानो वे व्याकुल हो गई और उनके हाथ से कर से पद्म नीचे गिर गया समत्कंपित मुत्मलाक्षा और उस समय कंपित उनके हाथ कांप रहे थे और उत्पलाक्षा जिनकी आंखें खिले हुए कमल के समान थी उत्पल के समान थी उत्पल अक्ष जिनकी अक्ष माने आंख कमल के समान थी वे श्री राधिका उनके हाथ से कांपते हुए हाथों से कमल हाथ का कमल नीचे गिर गया है पुनः सुन लें कि पद्मा लय ते प्रसिद्धे कवि कह रहे हैं कि जिन श्री राधिका की माने लक्ष्मी के रूप में प्रसिद्धि है वे ही श्री राधिका पदमात्ताया क्या आश्चर्य की बात है उत्तम ने आश्चर्य की बात है कि आज पदमात्ताया किल बिभदेवो वो ही पद्मा से उत्माने कहे गए वचनों के द्वारा व्याकुल हो रही है पदमादूत माने पद्मा की वचनावली से वे व्याकुल होकर के क्या विराजमान है पपात तस्या कर पल्लवाग्रात पद्मम उनके श्रीहस्त से कमल गिर गया समुत्कंपित मुत्पलाक्षा और उनके नेत्र उस समय कमल के समान थे और कंपितम क्या वो कांप पद्म जो है वो समत्कंपितम मने कांप रहा था तो कांपते हुए उनके हाथ से कमल नीचे गिर गया उस समय श्री मालती जी बोली चंदा नखाले मंगरे में नसा जदन्या बोले अरी सखी चिंता मत कर चिंता मत कर वो जो पद्मा कह रही थी ना कि हमारी सखी का राज्याभिषेक होगा ठीक है वो बिल्कुल सही कह रही थी पान तो उसका प्रकार अलग है सखी तेरे चरनाल बिंदी की जो नख हैं वे नख भी तो चंद्रमा के समान हैं तो तू चिंता मत कर हम तेरे नखों का ही जब राज्याभिषेक करेंगे तो चंदावली की सखी उनसे कह देंगे तुम मत चिंता मत करो तुमने जो कहा था वो हमने सत्य कर दिया है चंदावली हमने चंद्रावली का ही राज्यभिषेक कर दिया परंतु तो उन का नहीं चंद्रावली कौन सी होगी बिराजमानी श्री, श्री मालती जी कह रही हैं कि चंदावली तेन नखाली मंगो अखी तेरे अंग चरण उन चरणों की नखाली नख की पंक्ति का ही हम चंद्रा वो चंद्रावली के समानी है चली चंद्रावली के समान तेरे नख की जो पंक्ति है उनका ही तवाविशेचामी तेरे इन नख चंदों का ही हम अभिषेक कराएंगे और उनके उनको मन के लड्डू खाने दो उनसे कह देंगे कि हाँ तुम्हारी चंद्रावली का अभिषेक हो गया तत्वता ये मन के लड्डू खिलाना है अभिषेक होगा श्री राधिका के चरण नखों का चंदावली का अभिषेक हुआ तो चंदावली माने राधिका के नक्षचंद उनका अभिषेक हुआ तुम्हारी बात पूरी हो गई तुम्हारी चंदावली का अभिषेक हो गया तो चंदावली चंदावली रूप में ही अरी सखी तेरे नखाली नखों की पंक्ति है अली माने पंक्ति अली माने पंक्ति पंक्ति तेरे नखों की पंक्ति चंदावली के समान ही है चरणों की तबावी इन चरणों का ही हम अभिषेक करेंगे तदन्या का अर्थ वो वो दूसरी नहीं नहीं है वो नहीं है इस प्रकार श्री मालती ने राधा रानी को बड़ी सांत्वना प्रदान की और बवर्ष तस्या रक्ति भवत कृष्ण चराक्ष उहते हुए श्री मालती जो है तस्या मान्य मालती के कृष्ण चराक्ष उ कृष्ण कांति के कांति वाले दोनों जो नेत्र हैं वे रक्ति भवत नहीं के राधिका के वे नेत्र जो कृष्ण कांति वाले थे जो कजरारे अन्यारे रत्नारे जो श्री प्रिया के नेत्र थे कजरारे का तात्पर्य है काली से युक्त रत्नारे का मतलब है जिनमें लाल डोरा पड़ रहे हैं और अन्यारे का मतलब है जो तीखे हैं बाण के समान तो कजरारे अन्यारे रत्नारे जो श्री राधिका के नेत्र से वे नेत्र ही आज रक्ति भवत लाल होकर के विराजमान हो, हो गए अर्थात श्री प्रिया में उस समय क्रोध आ गया श्री मालती जी तो ऐसे कह रही हैं सांत्वना दे रही है सांतनर देते हुए भी बवर्ष तस्या श्री राधिका के नेत्र वर्षा करने लगे माने आंसू आ गए और उन नेत्रों में कहीं कृष्ण चराक्ष्म आज काले जो नेत्र थे कृष्णचरण माने कालिमा को लिए हुए जो नेत्र थे स्वाभाविक रूप में कजरारे जो नयन थे वे कजरारे नयन आज रक्ति भवत आज मान में लाल होकर के विराजमान हो गए हैं ऐसे श्रीप्रिया आनंद पूर्वक वहां पर विराजमान हैं। अब मान मान करके उस समय प्रिया में जो मान दशा है उस मान दशा का आगे बढ़न करेंगे। कैसे माननी हुई और माननी होकर के उस समय श्री राधा मान ग्रह में पधारेंगी मान धारण करके विराजमान होंगे फिर श्री श्यामचंदर श्रीप्रिया को उस समय दूती इत्यादि भेज करके श्यामचंद्र को मनाएंगे बोलो बोलवृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय कल का समय तो यही रहेगा यही यही समय चलो चलो कल का था इसी प्रकार जैसे चल रही है वैसे उसी क्रम में कोई अंतर नहीं पर पर पर पर जैसे सिन्दुताय गौर हरी हाँ कल ग्रहण है इसलिए पूछो नहीं कोई समय परिवर्तन करना है कि नहीं